अग्निजवाला मनोज पांडे ग्यारह एश में वायु के समान संसार रूप शरीर में प्राण हो और तीन मधवा विमोव वात वातासीन धोर आवतु दक्ष्य आत ऋग्वेद दस एक सात सैतीस एश दो यहाँ वायु वायुविक रूप की तरह प्रयोग किया जा रहा है वायु का भौतिक उपयोग तो हम सब जानते ही है इसके लिए ऋग्वेद कहता है यहाँ दो प्रकार के वायु बहते हैं एक वायु भीतर हृदय तक बहता है दूसरा बाहर वायुमंडल में बहता है उसमे एक तेरे अंदर तेरे लिए शक्ति बल को बहा कर लाए दूसरा तेरे से बाहर तेरे रोग बीमारी को बाहर बहा कर ले आवे परमेश्वर आनंद स्वरूप और आनंद कारक होने से चंद्रमा के समान है वही परमेश्वर शुक्रम शीघ्र कार्य व शुद्ध भाव से शुक्रवार विन के, के समान है वह महान होने से ब्रह्मा सर्वित्र व्यापक होने से प्रजापति भी कहलाता है अर्थात वायु मुख्य दो प्रकार की होती है एक अंदर जो जाती है ये हमारा जीवन है जिसे हम सब प्राण कहते हैं और एक वायु जो शरीर से बाहर निकलती है जो अपान है अर्थात ये मृत्यु है आध्यात्मिक भाषा में इसे प्राणायाम कहते हैं ये जीवन को विस्तार देने वाला और मृत्यु को दूर करने वाला बताया गया है प्राणायाम ये बहुत प्राचीन वायु विज्ञान है यहाँ प्राण को स्थित करने की बात की जा रही है प्राणायाम योग के आठ अंगों में ऐसी प्राणायामी क्वल प्राणायाम प्राण प्राण इसका का शाब्दिक अर्थ है प्राण शोषण को लंबा करना या प्राण जीवनी शक्ति को लंबा करना प्राणायाम का अर्थ स्वास्थ्य को नियंत्रित करना या कम करना नहीं है हठय अदीपिका में कहा गया है चले वाते चलन चित्र निश्चले निश्चलन भवित योगी स्थानु तमाप नौटी तत्व दो अर्थात प्राणों के चलायमान होने पर चित्त भी चलायमान हो जाता है और प्राणों के निश्चल होने पर मन भी स्व निश्चल हो जाता है और योगी स्थानु हो जाता है अतः योगी को श्वासों का नियंत्रण करना चाहिए ये भी कहा गया है वायु जीव नमुचित्र मरण अंत निष्क्रांति तत्व तो वायु निरोधी जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन है वायु का निष्क्रमण निकलना ही मरण है अतः वायु का निरोध करना चाहिए प्राणायाम दो शब्दों के योग से बना है प्राणायाम पहला शब्द प्राण है दूसरा आयाम प्राण का अर्थ जो हमें शक्ति देता है या बल देता है आयाम का अर्थ जानने के लिए इसका संधि विच्छेद करना होगा क्योंकि ये दो शब्दों के योग आयाम बना है इसमें मूल शब्द याम है और उपसर्ग लगा है याम का अर्थ गमन होता है और उपसर्ग उपसर्गुलता के अर्थ में प्रयोग किया गया है अर्थात आयाम का अर्थ उलता गमन होता है अतः प्राणायाम में आयाम को गमन के अर्थ में प्रयोग किया गया है इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ प्राण का उलता गमन होता है यहाँ ये ध्यान देने की बात है की प्राणायाम प्राण के उलता ग्रिया की संज्ञा है न की उसका परिणाम अर्थात प्राणायाम शब्द से प्राण के विशेष क्रिया का बोध होना चाहिए प्राणायाम के बारे में बहुत से ऋषियों ने अपने अपने ढंग से कहा है लेकिन सभी के भाव एक ही हैं जैसे पतंजलि का प्राणायाम सूत्र एवं गीता में जिसमें पतंजलि का प्राणायाम सूत्र महत्वपूर्ण माना जाता है जो इस प्रकार है तस्मिन सतीश्वास प्रश्वास गतिविच्छित प्राणायाम इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा श्वास प्रश्वास की गति को अलग करना प्राणायाम है इस सूत्र के अनुसार प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले सूत्र की समय व्याख्या होनी चाहिए लेकिन पतंजलि के प्राणायाम सूत्र की व्याख्या करने से पहले हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि पतंजलि ने योग की क्रियाओं एवं उपाय को योग सूत्र नामक पुस्तक में सूत्र रूप ऐसी संकलित किया है और सूत्र का अर्थ ही होता है एक निश्चित नियम जो गणित एवं विज्ञान सम्मत हो यदि सूत्र की सही व्याख्या नहीं हुई तो उत्तर सत्य से दूर एवं परिणाम शून्य होगा यदि पतंजलि के प्राणायाम सूत्र के अनुसार प्राणायाम करना है तो सबसे पहले उनके प्राणायाम सूत्र तस्मिन सती श्वास प्रश्वास और गतिविच्छेद प्राणायाम के समय व्याख्या होनी चाहिए जो शास्त्रानुसार विज्ञान सम्मत तार्किक एवं गणित हो इसी व्याख्या के अनुसार क्रिया करना होगा इसके लिए सूत्र में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ बोध होना चाहिए तथा उसमें दी गई गति विछे की विशेष युक्ति को जानना होगा इसके लिए पतंजलि के प्राणायाम सूत्र में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ बोध होना चाहिए प्राणायाम प्राण अर्थात हाथ यानी दो सासों में दूरी बढ़ाना श्वास और श्वास की गति को नियंत्रण कर रोकने व निकालने की क्रिया को कहा जाता है श्वास को धीमी गति से गहरी खींचकर रोकना व बाहर निकालना प्राणायाम के क्रम में आता है श्वास खींचने के साथ भावना करें कि प्राण शक्ति श्रेष्ठता श्वास के द्वारा अंदर खींची जा रही है छोड़ते समय ये भावना करें कि हमारे दुर्गुण दुष्प्रवृत्तियाँ बुरे विचार प्रश्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं हम सांस लेते हैं तो सिर्फ हवा नहीं खींचते तो उसके साथ ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को उसमें खींचते हैं अब आपको लगेगा कि सिर्फ सांस खींचने से ऐसा कैसा होगा हम जो सांस फेफड़ों में खींचते हैं वह सिर्फ सांस नहीं रहती उसमें सारे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा समायी रहती है मान लो जो साँस आपके पूरे शरीर को चलाना जानती है वे हाथ के शरीर को दुरुस्त करने की भी ताकत रखती है प्राणायाम निम्न मंत्र गायत्री महामंत्र के उच्चारण के साथ किया जाना चाहिए ओम भू भू ओम स्व होम मह ओम जन ओम सत्य दुर्व भरगो ओम न प्रचोद्यार्स मृतम ब्रह्म भूर्भु व प्राणायाम का योग में बहुत महत्व है सबसे पहले तीन बातों की आवश्यकता है विश्वास सत्य भावना दृढ़ता प्राणायाम करने से पहले हमारा शरीर अंदर से और बाहर से शुद्ध होना चाहिए बैठने के लिए नीचे अर्थात भूमि पर आसन बिछाना चाहिए बैठते समय हमारी रीढ़ की हड्डियाँ एक पंक्ति में अर्थात सीधी होनी चाहिए सुखासन सिद्धासन पद्मासन वज्रासन किसी भी आसन में बैठे मगर जिसमें आप अधिक देर बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठे प्राणायाम करते समय हमारे हाथों को गयन या किसी अन्य मुद्रा में होनी चाहिए प्राणायाम करते समय हमारे शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए यदि तनाव में प्राणायाम करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा प्राणायाम करते समय अपनी शक्ति का अतिक्रमण न करें हर सांस का आना जाना बिल्कुल आराम ऐसी होना चाहिए जिन लोगो को उच्च रक्तचाव की शिकायत है उन्हें अपना रक्त चाप साधारण होने के बाद धीमी गति ऐसी प्राणायाम करना चाहिए यदि ऑपरेशन हुआ हो तो छह महीने बाद ही प्राणायाम का धीरे धीरे अभ्यास करें हर सांस के आने जाने के साथ मन ही मन में ओम का जाप करने से आपको आध्यात्मिक एवं शारीरिक लाभ मिलेगा और प्राणायाम का लाभ दुगुना होगा सांस लेते समय किसी एक चक्र पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए नहीं तो मन कहीं भटक जाएगा क्योंकि मन बहुत चंचल होता है सांस लेते समय मन ही मन भगवान ऐसी प्रार्थना करनी है कि हमारे शरीर के सारे रोग शरीर से बाहर निकाल दें और हमारे शरीर में सारे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा और तेजस्विता हमारे शरीर में डाल दे ऐसा नहीं है कि केवल बीमार लोगों को ही प्राणायाम करना चाहिए यदि बीमार नहीं भी है तो सदा निरोगी रहने की प्रार्थना के साथ प्राणायाम करे भस्ट का प्राणायाम सुखासन, सिद्धासन पद्मासन, वज्रासन में बैठे नाक से लम्बी सांसलो में ही भरे फिर लम्बी सांस से ही सांस लेते और छोड़ते समय एक सा दबाव बना रहे हमें हमारी गलतियाँ सुधारनी है एक तो हम पूरी सांस नहीं लेते और दूसरा हमारी सांस पेट में चली जाती है देख ये हमारे शरीर में दो रास्ते है एक नाक श्सन न फेफड़े और दूसरा मुंह अनिखा पेट जैसे फेफड़ों में हवा शुद्ध करने की प्रणाली है वैसे पेट में नहीं है उसी के कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और उसी के कारण हमारे शरीर में रोग जतते हैं उसी गलती को हमें सुधारना है जैसे कि कुछ पाने की खुशी होती है वैसे ही खुश हमें प्राण आयाम करते समय होने चाहिए और क्यों न हो सारी जिंदगी का स्वास्थ्य आपको मिल रहा है आपके पंचविध प्राण सशक्त हो रहे हैं हमारे शरीर की सभी प्रणालियां सशक्त हो रही है लाभ हमारा हृदय सशक्त बनाने के लिए है हमारे फेफड़ों को सशक्त बनाने के लिए है मस्तिष्क से संबंधित सभी व्याधि को मिटाने के लिए भी ये लाभदायक है पाकिस्तान पैरालिसिस लूलापन इत्यादि स्नायुओं से संबंधित सभी व्याधियों को मिटाने के लिए भगवान से नाता जोड़ने के लिए कपालभाति कपालभा प्राणायामसुखासन सिद्धासन पद्मासन वज्रासन में बैठे और सांस को बाहर फेंकते समय पेट को अंदर की तरफ धका देना है इसमें से सांस को छोड़ते रहना है दो सांसों के बीच अपने आप सांस अंदर चली जाएगी जान बुझकर सांस को अंदर नहीं लेना है केपाल कहते हैं मस्तिष्क के अग्रभाग को भाती कहते हैं ज्योति को कांति को तेज को का पाल प्राणायाम करने लगातार करने से चेहरे का लावण्य बढ़ाता है की पाल प्राणायाम धरती की संजीव ने कहलाता है की पाल प्राणायाम करते समय मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है इससे मूलाधार चक्र जागृत होकर के कुली निःशक्ति जागृत होने में मदद होती है के पाल भांति प्राणायाम करते समय ऐसा सोचना है कि हमारे शरीर के सारे नेगेटिव तत्व शरीर से बाहर जा रहे हैं खाना मिले न मिले मगर रोज कम से कम पाँच मिनट के पाल भांति प्राणायाम करना ही है ये दृढ़ संकल्प करना है लाभालों की सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है चेहरे की चुड़ियाँ आँखों के नीचे के डार्क सर्कल मिट जाएंगे की समस्या मिट जाती है सभी प्रकार की चर्म समस्या मिट जाती है आँखों की सभी प्रकार की समस्याएं मिट जाती है और आँखों की रोशनी लौट आती है दांतों की सभी प्रकार की समस्याएं मिट जाती है और दांतों की खतरनाक पायरिया जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है की प्राणायाम से शरीर की बढ़ी चर्बी घटती है ये इस प्राणायाम का सबसे बड़ा फायदा है कब्ज एसिडिटी गैस्ट्रिक जैसी पेट की सभी समस्याएं मिट जाती हैं यूटरस महिलाओं के सभी समस्याओं का समाधान होता है डायबिटीज संपूर्णतया ठीक होता है कोलेस्ट्रोल को घटाने में भी सहायक है सभी प्रकार की एलर्जीयां मिट जाती हैं सबसे खतरनाक कैंसर रोग तक ठीक हो जाता है शरीर में स्वतः ही मोगलोबिन तैयार होता है शरीर में स्वतः कैल्शियम तैयार होता है कि टनी स्वतः स्वच्छ होती है डायलिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती प्राणायाम प्राणायामसुखासन सिद्धासन पद्मासन वज्रासन में बैठे सांस को पूरी तरह बाहर निकालने के बाद सांस बाहर ही रोके रखने के बाद तीन बंध लगाते हैं एक जालंधर बंध गले को पूरा से कोट कर थोड़ी को छाती ऐसी सटा रखना है दो ज्ञान बंध पेट को पूरी तरह अंदर पीठ की तरफ खींचना है तीन मूल बंध हमारी मल विसर्जन करने की जगह को पूरी तरह ऊपर की तरफ खींचना है लाभ एसिडिटी जैसी पेट की सभी समस्याएं मिट जाती हैं हर निया पूरी तरह ठीक हो जाता है धातु और पेशाब से संबंधित सभी समस्याएं मिट जाती हैं मन की एकाग्रता बढ़ती है व्यंधत्व संतानहीनता से छुटकारा मिलने में भी सहायक है अनुलुम विलुम प्राणायाम सुखासन सिद्धासन पद्मासन वज्रासन में बैठे शुरुआत और अंत भी हमेशा बाएं नथुने, ने से ही करनी है नाक का दाया नथुना बंद करें व बाएं से लंबी सांस लें, फिर बाएं को बंद करके दाया वाले ऐसी लम्बी सांस छोड़ें, अब दाइये ऐसी लंबी साँस ले और बाइये वाले ऐसी छोड़े यानी दाया दाया, बाया बाया ये क्रम रखना ये प्रक्रिया दस पंद्रह मिनट तक दूर आए सांस लेते समय अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच में स्थित आज्ञा चक्र पर ध्यान एकत्रित करना चाहिए और मन ही मन में सांस लेते समय का जाप करते रहना चाहिए हमारे शरीर की बहतर बहतर दस दो साव दस सूक्षा दि सूक्ष्म मनाड़ी शुद्ध हो जाती है बाई नाड़ी को चंद्र इरा गंगा नाड़ी और बाय नाड़ी को सूर्य पीन गला या मुना नाड़ी कहते हैं चंद्र नाड़ी से ठंडी हवा अंदर जाती है और सूर्य नाड़ी से गर्म नाड़ी हवा अंदर जाती है ठंडी और गर्म हवा के उपयोग से हमारे शरीर का तापमान संतुलित रहता है इससे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है इन इनके एक और नारी एंड दोनों के मध्य में होती है जिसको सुशुभ सरस्वती कहते हैं जिसकी चर्चा ऋग्वेद के एक मंत्र में करते हैं वह मंत्र इस प्रकार से है ये माता मधुमत पिन्ह पियु संाहषमान स्वप्न सस्ता आदित्य अनुमदा स्वस्थ ये दस अर्थात ये सबकी माता माँ के सामान है मधु अमृत रूप मति ज्ञान रस को पिलाने पर जो प्राण रूप तत्व योग्य पदार्थ है सूर्य पृथ्वी और ब्रह्मांड को धारण करने वाले अदृश्य ब्रह्मा जैसा कि पहले बताया गया है शुष्मा नारी में स्थित वही सब में प्राण जो प्रण से बना है संकल्प को पैदा करने वाला सामर्थ का श्रोत है जिसे पाकर लोग परमानंद को प्राप्त करते हैं जिससे ही सभी जीव जंतुओं का कल्याण होता है जैसा कि अथर्वेद का एक मंत्र कहता है अष्टसिद्धि सिद्धि नव द्वारा पूरी योद्धा अर्थात अष्ट सिद्धि आठ चक्रों को जागृत करने से मिलती है आठ चक्र क्रमश मूल आधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आ साहसरार ब्रह्मरंद्री आठ चक्र जो इसी सुष्मा नाड़ी में ही स्थित है भारतीय पारंपरिक औषधि विज्ञान के अनुसार चक्र की अवधारणा का संबंध पहले से चक्कर से है माना जाता है इसका अस्तित्व आकाशीय सतह में मनुष्य का दो गुना होता है कहते हैं कि चक्र शक्ति केंद्र ऊर्जा की कुंडली है जो गायक शरीर के एक बिंदु से निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने वाले फिर की के आकार की संरचना पंखे प्रेम हृदय का आकार बनाते हैं सूक्ष्म देह की परतों में प्रवेश करती है सूक्ष्म तत्व का घूमता हुआ हुआवर ऊर्जा को ग्रहण करने या इसके प्रसार का केंद्र बिंदु है ऐसा माना जाता है कि सूक्ष्म देह के अंतर्गत सात प्रमुख चक्र ऊर्जा केंद्र जिसे प्रकाश चक्र भी माना गया स्थित होते हैं। ब्रह्मांड से अधिक मजबूती के साथ ऊर्जा खींच इन बिंदुओं में डालता है इस मायने में ये ऊर्जा केंद्र है कि ये ऊर्जा उत्पन्न और उसका भंडारण करता है मुख्य नारिया पिंगला और सुसुना संवेदी सहसंवेदी और केंद्रीय तंत्र का तंत्र एक वक्र पद ऐसी मेरू दंड होकर जाती है और कई बार एक दूसरे को पार करती है प्रतिष्ठित के बिंदु पर आरोप बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र बनाती है जो चक्र कहलाता है मानव देह में तीन प्रकार के ऊर्जा केंद्र हैं अवर अथवा पशु चक्र की अवस्थिति खुर और श्रोणि के बीच के क्षेत्र में होती है जो प्राणी जगत में हमारे विकास वादे मूल की ओर इशारा करता है मानव चक्र मेरुदंड में होते हैं अंत में श्रेष्ठ या दिव्य चक्र मेरुदंड के शिखर और मस्तिष्क के शीर्ष पर होता है उन्नीस साल छियानवे ने चक्र की आधुनिक व्याख्या दी है चक्र को क्रियाकलापो का केंद्र माना जाता है जो जीवन शक्ति ऊर्जा को ग्रहण करता है आत्मसात करता है और अभिव्यक्त करता है चक्र का शाब्दिक अनुवाद चकाया कुंडल है और ये चक्कर काटते जैविक ऊर्जा क्रियाकलापो का वृत्त है जो प्रमुख तंत्र का गैंगलिया ऐसी निकल में शाखाओं में बढ़कर आगे बढ़ता है सामान्य तौर पर इनमें ऐसी छह चक्रों के लिए कहा जाता है कि ये ऊर्जा के एक स्तंभ की तरह खड़ा होता है जो मेरु के आधार से उठता हुआ माथे के मध्य तक विस्तृत होता है और सातवा का एक क्षेत्र से बाहर होता है छह प्रमुख चक्र हैं, जो चेतना के मूल अवस्थाओं से परस्पर जुड़े होते हैं सुजैन चुमस्त की 2003 तीन प्री चौबीस इस विचार का समर्थन करती है ऐसा माना जाता है कि आपके मेरुदंड का हरेक चक्र शारीरिक कार्यकलापो को मेरुदंड के निकट क्षेत्र को प्रभावित और यहाँ तक कि नियंत्रित करता है शव परीक्षण में चक्रों का खुलासा नहीं होता इसलिए अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि वे अनोखी उर्वर कल्पना कर रहे हैं, लेकिन सुदूर पूर्व की परंपराओं में इसके अस्तित्व को अच्छी तरह प्रमाणित किया गया है जैसा की ऊपर बताया गया है चक्र एक ऊर्जा केंद्र है जो मेरुदंड में अवस्थित होता है और मेरुदंड के आधार से ऊपर उठकर खोपड़ी के मध्य तक मानव तंत्र का तंत्र के विभिन्न हिस्सों में बच जाता है चक्र को मानव देह का प्राण या का एक जैविक ऊर्जा का बिंदु या बंधन माना गया है सुमस की कहती हैं कि आपके सूक्ष्म देह आपकी ऊर्जा क्षेत्र और सम्पूर्ण चक्र तंत्र का आधार प्राण है जो कि ब्रह्मांड में जीवन और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है चक्र का अध्ययन कई प्रकार की चिकित्सा और शिक्षण के लिए केंद्रित है के रोमा थेरापी मंत्र रिकी प्रायोगिक उपचार पुष्प अर्क विकिरण चिकित्सा ध्वनि चिकित्सा रंग प्रकाश चिकित्सा और मणिभ्रत चिकित्सा जैसे कुछ अभ्यास हैं, जिनके माध्यम ऐसी सूक्ष्म का पता लगाया गया है वज्रयान और तांत्रिक शक्त सिद्धांत के अनुसार एक यू पंक्चर शु ताइी और चीकुगुर्जा वान परकाष्ठा के संतुलन पर ध्यान देता है जो कि चक्र प्रणाली का एकाभिन शब्द पहली बार हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ अथर्ववेद में आया और इसका उपयोग ये परिभाषित करने के लिए किया गया कि देह के सभी नाड़िया किस तरह यहाँ आब्ध होती हैं और इसे ये नाभिचक्र के रूप में जाना जाता है और इसके अलावा मूलाधार चक्र शब्द भी पहली अथर्व वेद जिस वेद से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई में वर्णित किया गया उप में चक्रों के वर्णन अधिक विस्तार से है ब्रह्मोपनिषद में नाभि चक्र को अग्नि और सूर्य के निवास के रूप में वर्णित किया गया है योग उपनिषद में नौ प्रकार के चक्रों ब्रह्मा, स्वाधिष्ठान नाभि हृदय कंठ तालुका ब्रु चक्र का वर्णन है योग चू रामी उपनिषद में छठ चक्र का वर्णन है पतंजलियोग दर्शन के विभूति में शठ का वर्णन है और जब पहले सूत्र में इसे समझाया जाता है तब बारह चक्र के वर्णन पाए जाते हैं ये आठ चक्र को जागृत करने से ही आठ सिद्धियाँ उपलब्ध होती है वे आठ सिद्धियाँ इस प्रकार से हैं सिद्धि अर्थात पूर्णता की प्राप्ति होना व सफलता की अनुभूति मिलना सिद्धि को प्राप्त करने का मार्ग कठिन मार्ग और जो इन सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है वे जीवन की पूर्णता को पा लेता है असामान्य कौशल या क्षमता अर्जित करने को सिद्धि कहा गया है चमत्कारिक साधनों द्वारा अलौकिक शक्तियों को पाना जैसे दिव्य दृष्टि अपना आकार छोटा कर लेना घटनाओं की स्मृति प्राप्त कर लेना इत्यादि सिद्धि ऐसी अर्थ में प्रयुक्त होती है शास्त्रों में अनेक सिद्धियों की चर्चा की गई है और इन सिद्धियों को यदि नियमित और अनुशासनबद्ध रहकर किया जाए तो अनेक प्रकार की परा और अपराध सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती है सिद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं एक परा और दूसरी अपराध ये सिद्धियाँ इंद्रियों के नियंत्रण और व्यापकता को दर्शाती है सब प्रकार की उत्तम मध्यम और सिद्धियां सिद्धियाँ सिद्धियां कहलाती है मुख्य सिद्धियां आठ प्रकार की कही गई हैं। इन सिद्धियों को पाने के उपरांत साधक के लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता सिद्धियां क्या हैं व इनसे क्या हो सकता है इन सभी का उल्लेख मार्कंड पुराण तथा ब्रह्म व्यवर्त पुराण में प्राप्त होता है जो इस प्रकार है अणिमा लग गरिमा प्राप्ति प्राकम महिमा तथा इस वंश वित वंच सर्वक अवश्यता ये आठ मुख्य सिद्धिया इस प्रकार हैं अनिमा सिद्धि अपने को सूक्ष्म बना लेने की क्षमता ही अनिमा है ये सिद्धि ये वे सिद्धि है जिससे युक्त होकर व्यक्ति सूक्ष्म रूप धर एक प्रकार से दूसरों के लिए अदृश्य हो जाता है इसके द्वारा आकार में लघु होकर एक अनुरूप में परिवर्तित हो सकता है अनुभव एवं परमाणुओं की शक्ति से संपन्न हो साधक वीर व बलवान हो जाता है अनिमा की सिद्धि से सम्पन्न योगी अपनी शक्ति द्वारा अपार बल पाता है महिमा सिद्धि अपने को बड़ा एवं विशाल बना लेने की क्षमता को महिमा कहा जाता है ये आकार को विस्तार देती है विशाल काय स्वरूप को जन्म देने में सहायक है सिद्धि से संपन्न होकर साधक प्रकृति को विस्तारित करने में सक्षम होता है जिस प्रकार केवल ईश्वर ही अपनी इसी सिद्धि से ब्रह्मांड का विस्तार करते हैं उसी प्रकार साधक भी इसे पाकर उन्हें जैसी शक्ति भी पाता है गरिमा सिद्धि है सिद्धि से मनुष्य अपने शरीर को जितना चाहे उतना भारी बना सकता है ये सिद्धि साधक को अनुभव कराती है कि उसका वजन या भार उसके अनुसार बहुत अधिक बढ़ सकता है जिसके द्वारा वे किसी के हटा इराहे लाए जाने पर भी नहीं हिल सकता लग सि स्वयं को हल्का बना लेने की क्षमता ही लघुमा सिद्धि होती है लघुमा सिद्धि में साधक स्वयं को अत्यंत हल्का अनुभव करता है इस दिव्य महासिद्धि के प्रभाव से योगी सुदूर सुदूरन तक फैले हुए ब्रह्मांड के किसी भी पदार्थ को अपने पास बुलाकर उसको लघु करके अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन कर सकता है प्राप्त सिद्धि कुछ भी निर्माण कर लेने की क्षमता इस सिद्धि के बल पर जो कुछ भी पाना चाहे, उसे प्राप्त किया जा सकता है इस सिद्धि को प्राप्त करके साधक जिस भी किसी वस्तु की इच्छा करता है वह हर संभव होने पर भी उसे प्राप्त हो जाती है जैसे रेगिस्तान में प्यासे को पानी प्राप्त हो सकता है या अमृत की चाह को भी पूरा कर पाने में वह सक्षम हो जाता है केवल इसी सिद्धि द्वारा ही वह हर संभव को भी संभव कर सकता है में सिद्धि कोई भी रूप धारण कर लेने की क्षमता में सिद्धि की प्राप्ति है इसके सिद्ध हो जाने पर मन के विचार आपके अनुरूप परिवर्तित होने लगते हैं इस सिद्धि में साधक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति का अनुभव करता है इस सिद्धि को पाने के बाद मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे पाने में कामयाब रहता है व्यक्ति चाहे तो आसमान में उड़ सकता है और यदि चाहे तो पानी आरोप चल सकता है निश्चिता सिद्धि हर सत्ता को जान लेना और उस पर नियंत्रण करना ही इस सिद्धि का अर्थ है इस सिद्धि को प्राप्त करके साधक समस्त प्रभुत्व और अधिकार प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है सिद्धि प्राप्त होने पर अपने आदेश के अनुसार किसी पर भी अधिकार जमाया जा सकता है वही चाहे राज्यों से लेकर साम्राज्य ही क्यों न हो इस सिद्धि को पाने पर साधक के रूप में परिवर्तित हो जाता है वश्यता सिद्धि जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण पा लेने की क्षमता को वश्ता आवश्यककरण कही जाती है इस सिद्धि के द्वारा जड़ चेतन जीव जंतु पदार्थ प्रकृति सभी को स्वयं के वश में किया जा सकता है सिद्धि से संपन्न होने पर किसी भी प्राणी को अपने वश में किया जा सकता है शरीर में नव द्वार है दशम द्वार ब्रह्म का है पिंगला और सुषुम्ना के मिल होने पर ब्रह्म के द्वार से जीव के प्रयाण करने पर जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है दो नाक के छिद्र दो कान के छिद्र दो आँख के छिद्र एक मुख का एक गुदा का और एक लिंग का छिद्र है